श्री कृष्ण वचनामृत परिच्छेद अठहत्तर तेईस मार्च अठारह ठाकुर दादा आदि से वैराग्य दो तरह का है तीव्र वैराग्य और मंद वैराग्य मंद वैराग्य वह है जिसका भाव है होता है हो जाएगा तीव्र वैराग्य शान पर लगाए हुए छुरे की धार है माना के पासों को तुरंत काट देता है कोई किसान कितने ही दिनों से मेहनत करता है परंतु पानी खेत में आता ही नहीं मन में जिद्द है ही नहीं और कोई दो चार दिन मेहनत करने के बाद आज पानी लाकर कर दम लूँगा इस तरह का हठ बैठता है नहाना खाना सब बंद कर देता है दिन भर मेहनत करने के बाद जब कुल कुल स्वर से पानी आने लगता है तब उसे कितना आनंद होता है तब वह घर जाकर अपनी स्त्री से कहता है ले आ तेल मालिश करके नहाऊंगा नहा खाकर फिर सुख की नींद सोता है एक की स्त्री ने कहा अमुक को बड़ा वैराग्य हुआ है तुम्हें कुछ भी न हुआ जिसे वैराग्य हुआ था उसकी सोलह स्त्रियाँ थीं एक एक करके वह सब को छोड़ रहा है उस स्त्री का स्वामी कंधे पर अंगोछा डाले हुए नहाने जा रहा था उसने कहा अरे सुन त्याग करने की शक्ति उसमें नहीं है थोड़ा थोड़ा करके कभी त्याग नहीं होता देख मैं अब चला घर का कोई प्रबंध न करके उसी अवस्था में कंधे पर अंगोछा डाले हुए घर छोड़कर वह चला गया इसे ही तीब्र वैराग्य कहते हैं एक तरह का वैराग्य और है उसे मरकट वैराग्य कहते हैं संसार की ज्वाला से जलकर गेरुआ वस्त्र पहनकर काशी चला गया बहुत दिनों तक कोई खबर नहीं फिर एक चिट्ठी आई तुम लोग कोई चिंता ना करो यहाँ मुझे एक काम मिल गया है संसार की ज्वाला तो है ही बीवी कहना नहीं मानती वेतन सिर्फ़ बीस रुपया महीना बच्चे का अन्न प्राशन नहीं हो रहा है बच्चे को पढ़ाने का खर्च नहीं घर टूटा हुआ छत छू रही है मरम्मत के लिए रुपये नहीं इसीलिए जब कोई कम उम्र का लड़का आता है तब मैं उससे पूछ लेता हूँ कि तुम्हारे कौन कौन है महिमा के प्रति तुम्हारे लिए संसार त्याग करने की क्या जरूरत है साधुओं के कितनी तकलीफ होती है एक की स्त्री ने पूछा तुम संसार छोड़ोगे क्यों दस घरों में घूम घूम कर भीख मांगोगे इससे तो एक घर में खाते हो यही अच्छा है शर्दा व्रत की तलाश में रास्ता छोड़कर साधु संत तीन कोच से भी दूर चले जाते हैं मैंने देखा है जगन्नाथ के दर्शन करके सीधे रास्ते से साधु आ रहे हैं परंतु सदा व्रत के लिए उन्हें सीधा रास्ता छोड़कर जाना पड़ता है यह तो अच्छा है किले से लड़ना मैदान में खड़े होकर लड़ने में असुविधाएँ हैं विपत्ति देह पर गोले और गोलियां आकर गिरती हैं हाँ कुछ दिनों के लिए निर्जन में जाकर ज्ञान लाभ करके संसार में आकर रहो जनक ज्ञान लाभ करके संसार में आकर रहे थे ज्ञान लाभ हो जाने पर फिर जहाँ रहो उसमें कोई हानि नहीं महिमाचरण महाराज मनुष्य विषय में क्यों फंस जाता है श्री रामकृष्ण उन्हें बिना प्राप्त किए ही विषय में रहता है इसलिए उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर मुक्त नहीं होता फतिंगा अगर एक बार उजाला देख लेता है तो फिर और उसे अंधकार अच्छा नहीं लगता उन्हें पाने की इच्छा रखने वालों को वीरय धारण करना पड़ता है सुखदेवादि ऊर्जा रेता थे उनका रेतपात कभी नहीं हुआ एक और है धैर्य रेता पहले रेतपात हो चुका है परंतु इसके बाद से वे वीर्य धारण करने लगे हैं 12 वर्ष तक धैर्य रेता रहने पर विशेष शक्ति पैदा होती है भीतर एक नई नाड़ी होती है उसका नाम है मेधा नाड़ी उस नाड़ी के होने पर सब स्मरण रहता है आदमी सब जान सकता है